छाणी के पठान कुल रामनाम नाम पाठ भजन प्रताप सु वाजिद अली जीत्यो है लेकिन कुछ कुछ सच बातें भी ठीक बातें भी उतर आई हैं राघोदास में एकदम सभी असत्य नहीं है यह बात सच है भजन प्रताप सु वाजिद अली भजन प्रताप सु वाजिद बाजी जीत्यो है यह बात सच है हिंदु होने से नहीं लेकिन भजन प्रताप से डूब गए हैं भजन रस में इससे हारी बाजी बदल गई जीत गए ख्याल रखना संसार में कितना ही जीतो हारे ही रहोगे परमात्मा में थोड़े जीतो तो ही जीत है और मजा ऐसा है कि परमात्मा के सामने जो बिल्कुल हार जाता है वही जीतता है वही भजन प्रताप है परमात्मा के चरणों में जो अपने को बिल्कुल समर्पित कर देता वही जीतता है वहां हारना ही जीतना है प्रेम के रास्ते पर हारना ही जीत है हारना विधि है जीतने की हिरणी हनन डर भयकारी उहां फिर भूल हो गई वो कहते हैं कि हरण को मारते वक्त भयभीत हो गए यह बात गलत है हरण को तीर उठा के मारने चले थे भयभीत नहीं हो गए बल्कि प्रेम से भर गए वह जो जीवन की लपट देखी वह जो जीवन की तरंग देखी वह जो हरिण की आंखों में और छलांग में परमात्मा का रूप देखा उसके प्रति प्रेम से भर गए इसलिए मैं कहता हूं राघोदास जागृत पुरुष नहीं तो जो सुना है उसे लिख दिया है उसमें कुछ सत्य आ गया है और कुछ असत्य जुड़ गया है अंधे आदमी के हाथ में कभी कभी द्वार भी लग जाता है और कभी कभी दीवार लगती है दोनों साथ चलता रहता अंधा आदमी टटोलता रहता दिखाई उसे कुछ भी नहीं पड़ता राघोदास अंधे आदमी है हिरणी हनन डर और भयो भयकारी मैं तुम्हें स्पष्ट करना चाहता हूं कि भय के कारण कोई परमात्मा की तलाश नहीं होती प्रेम के कारण होती प्रेम ही परमात्मा की तरफ ले जाने वाला सेतु है भय से तो हम दूर हो जाते जिससे हम भय करते हैं उससे हमारा संबंध ही नहीं जुड़ पाता इसलिए मैं कहता हूं ईश्वर भीरू जैसे शब्द गलत है धार्मिक व्यक्ति को हम कहते हैं ईश्वर भीरू ईश्वर से डरने वाला जो ईश्वर से डर रहा है वो ईश्वर को प्रेम कैसे करेगा जो ईश्वर से डर रहा है वो ईश्वर को घृणा करेगा भय से घृणा पैदा होती प्रेम पैदा नहीं होता तुम जरा करके देखो जिससे भी तुम भयभीत होते हो उसे तुम प्रेम कर सकते उसकी मान भला और लोग क्योंकि भय है नहीं तो वो नुकसान पहुंचाएगा मगर भीतर भीतर तुम बदला लेने की योजना बनाते हो और मौका मिल जाएगा तो बदला लोग अक्सर ऐसा हो जाता है छोटे बच्चों को तुम सता लेते हो भयभीत कर लेते फिर यही बच्चे बड़े होकर तुम्हें सताते हो और भयभीत करते हो। और तुम बड़े चौंकते हो बाद में कि क्या हो गया मेरे बच्चे बिगड़ क्यों गए मैंने इनके लिए कितना किया और ये मुझे पूछते नहीं दो कौड़ी को बूढ़े अक्सर परेशान होते बड़े दुखी होते मगर मामला साफ है बिल्कुल जब ये बच्चे थे तब तुमने इन्हें डरा लिया था तब ये असहाय थे तब तुम डरा सकते थे भयभीत कर सकते थे लेकिन हर चोट घाव बना गई जब ये शक्तिशाली हो जाएंगे एक दिन तुम असहाय हो जाओगे वृद्ध होकर तब ये तुमको डराने लगेंगे तब ये तुम्हें परेशान करने लगेंगे तब तुम्हें समझ में ना आएगा कि बात क्या होगी बात कुछ भी नहीं हो गई अब सिर्फ पढ़ला बदल गया है शक्ति उनके पास है तुम निर्बल हो तब शक्ति तुम्हारे पास थी वे निर्बल थे बूढ़ा आदमी फिर बच्चे जैसा हो जाता है इसलिए दुनिया में जो बच्चे मां बाप को सताने लगते हैं उसका कुल कारण इतना ही है कि मां बाप काफी बच्चों को सता लेते हैं बचपन हालांकि कोई शिकायत करने वाला है नहीं कोई कर सकता नहीं तुम्हें शायद यह दिखाई भी नहीं पड़ता कि तुम सता रहे हो मगर तुम अपनी बात मनवा लेते हो भयभीत करके डंडा तुम्हारे हाथ में शिक्षक मनवा लेता है अपनी बात डंडा उसके हाथ में लेकिन जिसके हाथ में भी डंडा है उससे हमारी घृणा पैदा हो जाती मैं तुम्हें कहना चाहता हूं कि परमात्मा तक जाने का रास्ता भय कभी भी नहीं प्रेम है और उस घड़ी में जब हरिण की तरफ जाता हुआ तीर रोक लिया गया और धनुष्मान तोड़ दिया गया तो यह किसी भय के कारण नहीं हुआ था यह भय के कारण हो ही नहीं सकता भय के कारण किसी ने धनुष्मान तोड़े हैं तो फिर धनुष्बाण पैदा कैसे हुए तुमसे मैं कहना चाहता हूं धनुष्बाण भय के कारण पैदा हुए नहीं तो पैदा ही नहीं होते भय से कोई तोड़ नहीं सकता हमारे सब अस्त्र शस्त्र भय के कारण पैदा हुए आदमी कमजोर है जानवरों से यही हमारे अस्त्र शस्त्रों के पैदा होने का कारण तुम अगर सिंह के सामने निहत्ते छोड़ दिए जाओ तुम्हारी क्या हैसियत उसके नाखून उसके दांत तुम्हें चिंदी चिंदी कर देंगे इससे आत्मरक्षा के लिए आदमी ने अस्त्र शस्त्र खोजे हमारे नाखून इतने मजबूत नहीं तो हमने छुरे बनाए तलवारें बनाई भाले बनाए ये नाखूनों की परिपूर्ति है हमारे दांत इतने मजबूत नहीं हमने अस्त्र शस्त्र ईजाद किए फिर हम पास जाने में भी डरते छोरा लेके भी पास खड़ा होना खतरे से खाली नहीं है तो हमने तीर बनाया दूर से हम मार सके फिर हमने गोलियां ईजाद की फिर हमने बम बनाए कि आकाश से हम मार सके आदमी की असहाय और भयभीत स्थिति के कारण अस्त्र शस्त्रों का निर्माण हुआ है आज दुनिया में हर राष्ट्र बनाया जाता है बम लगाया जाता है ढेर किस कारण भय के कारण रूस नहीं रुक सकता बमों को बनाने से क्योंकि डर है कि अमेरिका बम बना रहा अमेरिका नहीं रुक सकता क्योंकि रूस का डर है कि रूस बना रहा है बड़े मजे की बात रूस अमेरिका से डरा है अमेरिका रूस से डरा है दोनों डरे हैं इसलिए अस अस्त्र शस्त्र बढ़ते चले जाते कौन रोके जो रोकेगा वह पीछे पड़ जाएगा आदमी भूखा मर रहा है और मनुष्य जाति की सत्तर प्रतिशत ऊर्जा अस्त्र शस्त्र बनाने में लग रही है अगर अस्त्र शस्त्र बनाने बंद हो जाएं तो सारी पृथ्वी संपन्न हो सकती है किसी आदमी के गरीब होने का कोई कारण नहीं लेकिन अमीर मुल्कों की तो बात छोड़ दो गरीब मुल्क भी पहले शस्त्र बनाते पहले गोली फिर रोटी हमारा देश भी सत्तर शक्ति को अस्त्र शस्त्रों पर बै करता है और सत्ता में जो बैठे वो अहिंसा के प्रचारक वह अहिंसा के वक्त और सारी दौड़ ये है कि हम भी कैसे शक्तिशाली हो जाएं अस्त्र शस्त्रों भय कहीं चीन न चढ़ाए और चीन भी डरा हुआ है सब डरे हुए अस्त्र शस्त्र भय के कारण नहीं तोड़े जाते इसलिए राघोदास को पता नहीं प्रेम से टूटते जहां प्रेम है वहां अस्त्र शस्त्र व्यर्थ हो जाते मैंने सुना है एक युवक एक राजपूत युवक विवाह करके लौट रहा है नाव में बैठा है जोर का तूफान उठा है उसकी नौ वधु कपने लगी घबड़ाने लगी लेकिन वो निश्चिंत बैठा है उसकी पत्नी ने कहा आप निश्चिंत बैठे तूफान भयंकर नाव अब डूबी तब डूबी हो रही आप भयभीत नहीं उस राजपूत युवक ने म्यान से तलवार निकाली चमचमाती नंगी तलवार अपनी पत्नी के गले के पास लाया ठीक गले में छूने लगी तलवार और पत्नी हंसने लगी उस राजपूत ने कहा तू डरती नहीं तलवार तेरे गर्दन के इतने करीब है जरा सा इशारा कि गर्दन अलग हो जाए तू डरती नहीं उसने कहा जब तलवार तुम्हारे हाथ में तो भय कैसा जहां प्रेम है वहां भय कैसा उस युवक ने कहा यह तूफान भी परमात्मा के हाथ में यह तलवार बिल्कुल गर्दन के करीब है लेकिन परमात्मा के हाथ में तो भय कैसा जो होगा ठीक ही होगा अगर गर्दन कटने में ही हमारा लाभ होगा तो ही गर्दन कटेगी तो हम धन्यवाद देते ही मरेंगे अगर यह तूफान हमें डुबाता है तो उबारने के लिए ही डुबाएगा उसके हाथ में तूफान है भय कैसा मेरे हाथ में तलवार है तू भयभीत नहीं यह तलवार किसी और के हाथ में होती तो भयभीत होती तेरा परमात्मा से प्रेम का नाता नहीं इसलिए भयभीत हो रही तूफान के कारण भयभीत नहीं हो रही परमात्मा से प्रेम नहीं है इसलिए भयभीत हो रही ख्याल रखना जब भी तुम भयभीत होते हो तो असली कारण सिर्फ एक ही होता है परमात्मा से प्रेम नहीं जिसका परमात्मा से प्रेम है उसके लिए सारे भय विसर्जित हो जाते उस क्षण में भय पैदा नहीं हुआ है अगर भय पैदा होता तो तो तीर और जल्दी छूट जाता उस क्षण में भय विसर्जित हो गया प्रेम दीप्त हुआ है प्रेम का दिया जला है हृदय गदगद हो गया है इस परमात्मा की झलक से यह परमात्मा पुकार गया हिरणी के भीतर से यह पुकार सुन ली गई उस क्षण में कारण यही रहा होगा क्योंकि जब भी कोई आदमी शिकार करता है और तीर उठाता है तो चित्त एकाग्र करना होता है नहीं तो तीर चूक जाएगा भागती हरिणी को तीर मारना कलाकार की बात है हर कोई नहीं मार सकेगा फिर लक्ष्य पर भी तीर मारना कठिन होता है तो भागते हुए लक्ष्य पर तो तीर मारना बड़ा कठिन है बड़ा एकाग्र चित्त चाहिए बड़ा ध्यानस्थ चित्त चाहिए शायद ध्यान की उस घड़ी के कारण प्रेम का जन्म हो गया है शायद एकाग्र चित्त होने के कारण झलक दिखाई पड़ गई शायद वैसे दिखाई ना भी पड़ती क्योंकि विचारों का गहरा आविष्ठन चित्त के ऊपर होता है। चेतना विचारों में दबी होती शायद मन बिल्कुल एकाग्र रहा होगा रहा ही होगा शिकार करना हो तो मन एकाग्र होना ही चाहिए मन बिल्कुल एकाग्र रहा होगा सब विचार हट गए होंगे एक ही विचार रहा होगा वो हरणी और तीर उस कारण झलक मिल गई एकाग्रता बहुत बार परमात्मा की झलक ले आती इसलिए तुम जहां भी एकाग्रता बन सकती हो उन अवसरों को चूकना मत कोई नर्थ की नाचती हो और अगर चित्त एकाग्र होता हो तो चूकना मत अगर कहीं कोई वीणा बजाता हो और चित्त एकाग्र होता हो तो चूकना मत अगर आकाश में चांद निकला हो और चित्त एकाग्र होता हो तो चूकना मत जहां भी चित्त एकाग्र होता हो सहज अपने आप हो जाने देना वहीं से प्रेम का बीज फूटता है प्रेम अंकुरित होता है तो मैं तुमसे कहना चाहता हूं भय के कारण यह नहीं हुआ हिरणी हनन डर और उव उपज्यो दुशील भाव बीत्यो है राघुदास कहते हैं कि भय के कारण ही पाप छूट गया और पुण्य का उदय हुआ है भय के कारण पुण्य का उदय नहीं होता पुण्य तो प्रेम की छाया है और पाप भय की छाया है दुनिया में जितना पाप होता है भय के कारण होता जितने तुम भयभीत हो उतने तुम पापी रहोगे एक आदमी धन इकट्ठा करने में लगा है तुमने कभी सोचा क्यों भयभीत है सोचता है धन से सुरक्षा हो जाएगी एक आदमी पद पर चढ़ने में लगा है और ऊंची सीढ़ी और ऊंची कुर्सी क्यों सोचता है जितनी ऊंचाई पर रहूंगा उतना निर्भय हो सकूंगा क्योंकि लोगों के सिकंजे के बाहर हो जाऊंगा और लोग मेरे सिकंजे में आ जाएंगे मैं मार सकूंगा मुझे कोई न मार सकेगा मैं बलशाली हो जाऊंगा शक्ति मेरे हाथ में होगी और सारे लोगों की गर्दन मेरे हाथ में होगी इसलिए तो लोग प्रधानमंत्री होना चाहते राष्ट्रपति होना चाहते गर्दन पकड़ लेंगे हालांकि लोकतंत्र में उन्हें शुरू करना पड़ता है पैर दबाने से पैर दबाते हैं पहले सेवक बनके आते हैं कि नहीं दबा ही ले बस तुमने पैर दबाए कि तुम फंसे फिर दबाते दबाते वो कब गर्दन पे पहुंच जाते हैं तुम्हें पता भी नहीं चलेगा पैर दबाने से तुम्हें वैसे नींद आने लगती तुम झपकी खाने लगे वो सरगने लगे ऊपर की तरफ जब तक तुम्हारी आंख खोलेगी तब तक तो उनके हाथ गर्दन पे पहुंच गए तब बहुत देर हो चुकी फिर वहां उन्हें हटाना बहुत मुश्किल है फिर हटाना बिल्कुल मुश्किल है क्योंकि गर्दन पे हाथ आ गए इसलिए तुम्हारे सारे राजनेता तुम्हें धोखा दे जाते जब तक सत्ता के बाहर होते तब तक जनसेवक होते जैसे ही सत्ता में पहुंच जाते वैसे ही सेवा इत्यादि सब भूल जाती सेवा तो सीढ़ी थी साधन थी सत्ता में पहुंचना लक्ष्य था सत्ता में पहुंच के सब आश्वासन झूठे हो जाते ख्याल रखना ये सब भयभीत लोग हैं इनके जीवन में प्रेम नहीं इसलिए मुझसे जब कोई पूछता है कि हम सेवा करें हम कैसे सेवा करें तो मैं कहता हूं तुम सेवा की बात मत सोचो मैं तुम्हें सेवक नहीं बनाना चाहता मैं तुम्हें प्रेमी बनाना चाहता हूं तुम प्रेम सीखो फिर प्रेम से सेवा आएगी तो कोई खतरा नहीं है अगर सेवा पहले आई तो प्रेम तो नहीं आएगा सेवा के पीछे सत्ता आएगी और तब खतरा है पुण्य आ जाता है प्रेम के पीछे अपने आप जैसे फूल के साथ गंध आ जाती और जैसे सुबह सूरज उगता है और पक्षी गीत गाने लगते ऐसा ही पुण्य आ जाता है प्रेम के साथ जब भी तुमने किसी को प्रेम किया है उसके साथ तो तुम पाप नहीं कर सकते ना ये तुम्हारे जीवन का भी अनुभव है जिससे तुमने प्रेम किया उसके साथ पाप नहीं कर सकते झूठ बोल सकते हो धोखा दे सकते हो जिस आदमी को पाप करना है धोखा देना है झूठ बोलना है बेईमानी करनी वो किसी से प्रेम नहीं करता उसे अपने को प्रेम से बचा लेना होता है इसलिए राजनीतिक कभी किसी के मित्र नहीं होते मित्रता औपचारिक होती ऊपर ऊपर होती धोखा होती मित्रता के पीछे शत्रुता छिपी होती प्रेमी पाप नहीं कर सकता कम से कम जिससे उसको प्रेम है पाप नहीं कर सकता और जिसका प्रेम समस्त से हो गया है सारे अस्तित्व से हो गया है जीवन के चरणों में जिसका प्रेम समर्पित हो गया वह तो पाप कैसे कर सकेगा उसका उठना बैठना सब पुण्य जो भी करता है वही पुण्य उससे पुण्य ही होता है उससे पाप हो ही नहीं सकता उससे सोचना भी नहीं पड़ता कि पुण्य कैसे करूं और पाप कैसे छोड़ूं, प्रेम आ जाए तो प्रकाश आ गया प्रकाश आ गया तो अंधकार गया अंधकार को छोड़ना नहीं पड़ता फिर ना हटा हटा के निकालना पड़ता ना अंधकार से प्रार्थना करनी पड़ती कि आप जाए कि महानुभाव आप जाए अंधकार समाप्ति हो जाता है जरूर वाजिद के जीवन में क्रांति घटी लेकिन भय के कारण नहीं प्रेम के कारण तोरे हैं कमांड तीर चाणक दियो शरीर दादू दयाल गुरु अंतर उपज्यो है और जिसके जीवन में प्रेम उपजता है वही गुरु की तलाश कर सकता है प्रेम के अतिरिक्त कोई गुरु को नहीं खोज सकता गुरु के प्रेम में पड़ना इस पृथ्वी पर प्रेम की सबसे बड़ी घटना है प्रेम का शुद्धतम रूप है क्योंकि प्रेम का बेसर्थ रूप है पत्नी से तुम्हारा प्रेम है कुछ लेन देन का नाता है बेटे से तुम्हारा प्रेम है कुछ लेन देन का नाता है सांसारिक संबंध है गुरु से तुम्हारा प्रेम बिल्कुल असांसारिक संबंध है न कुछ लेना है ना देना है गुरु के पास बैठने में ही आनंद है लेने देने का सवाल ही नहीं है गुरु के पास कुछ है भी नहीं देने को सत्य दिया नहीं जा सकता यह कोई वस्तु नहीं गुरु के पास बैठते बैठते तुम्हारे भीतर का सत्य उमग आता है गुरु सत्य देता नहीं उसके पास बैठते बैठते उसके रस में डोलते डोलते मस्त होते होते तुम्हारा सत्य उपजाता है गुरु की मस्ती धीरे धीरे तुम्हें भी मस्ती की तरंगों से भर देती गुरु सत्य नहीं देता लेकिन गुरु के वातावरण में गुरु ऐसा जैसे वसंत आ गया तुम्हारे भीतर पड़ा हुआ सत्य सदियों सदियों का जिसे तुमने कभी देखा नहीं निहारा नहीं अचानक सिर उठा लेता है, अंकुर निकल आते बीच टूट जाता है तुम्हारा अपना फूल खिलना शुरू हो जाता ना तो गुरु कुछ देता ना कुछ लेता गुरु की मौजूदगी आनंद उसकी उपस्थिति में रस्थार बहती वहां कुछ लेने देने का संबंध नहीं इसलिए गुरु से संबंध केवल प्रेमी का हो सकता है क्योंकि यह प्रेम की आत्यंतिक अवस्था है तोरे हैं कमांड तीर चाणक्य दियो शरीर दादू दयाल गुरु अंतर उदित्यो है और अब भीतर गुरु का उदय हो रहा है बाहर गुरु मिल जाए तो भीतर गुरु का उदय शुरू हो जाता है बाहर का गुरु भीतर के गुरु को सजग करने लगता है बाहर की गुरु की मौजूदगी भीतर सोए गुरु को जगाने लगती है गुरु अंतर उदित्य है यह बात ठीक और अंतिम वचन तो बड़ा प्यारा है जैसे अंधे को दरवाजा मिल गया राघो रति रात दिन देह दिल मालिक सु और अब वाजिद डूबे हैं ऐसे मालिक में जैसे कि कोई अपनी प्रेसी से आलिंगन में आबद्ध रहे 24 घंटे राघो रति रात दिन रात दिन संभोग चल रहा है परमात्मा से ऐसे वाजिद हो गए रति रात दिन देह दिल मालिक सु शरीर भी परमात्मा में डूबा है और आत्मा भी परमात्मा में डूबी सब परमात्मा में डूबा दिया कुछ बचाया नहीं बाहर पूरे के पूरे छलांग लगा गए खालिकसू खेलियो जैसे खेलन की रित्यो है बड़ा प्यारा वचन है कभी कभी अंधों के हाथ भी हीरे लग जाते बड़ा प्यारा वचन है खालिकसू खेलियो जैसे खेलन की रित्यु है और वाजिद उस परम मालिक के साथ ऐसे खेलने लगा है जैसे खेलने की रीत है उस मालिक के साथ लीला में रत हो गया है उस मालिक के साथ पहचान ही उनकी होती है, जो खेलने की रीत समझ लेते संसार एक खेल है जब तक तुमने इसे गंभीरता से लिया है, तब तक तुम समझ ना पाओगे अस्तित्व एक लीला है इसे गंभीरता से मत लो हंसो नाचो गाओ उत्सव मनाओ जैसी खेलन की रित्यो है इसे खेल समझो उस प्यारे ने एक नाटक रचाया तुम्हें एक अभिनय दिया पूरा करो खालिक सु खेलो जैसे खेलन की रितियों है और फिर जिंदगी भर वाजित उस रति में डूबे रहे उस परम रति में उस परम भोग में डूबे रहे और खेलते रहे खेल जैसा परमात्मा ने खिलाया जैसी रीति है जरा रीति में भेद नहीं डाला सब तरह से समर्पित हो गए उसके हाथ की कठपुतली हो गए